रहो, रहो, रे रहो, रहो। आप रेडियो मधुबन सेवन पॉइंट एट एक्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल स्पोर्ट्स जो है हमारा एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बनता जा रहा है और साथ ही एक जुनून और बहुत जल्दी हमें जो है फेमस होने का भी मौका मिल जाता है तो लेकिन इसमें आपकी जुनून का ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपके पास जुनून नहीं है तो आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं करते हमारे एक मित्र हैं मुंबई से हैं पुरुष जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं <laughs> तो उनसे ही सुनते हैं उनका साइकिलिंग का जो एक पैशन है पिछली बार हमने बातें मुलाकाती कार्यक्रम में उनसे रूबरू होने का मौका मिला तो उनकी साइकिलिंग का पूरा जो डिटेल है वो आपने देखा ही है और आज फिर से माउंट आबू घूमने का उनको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो यहाँ आकर उनको बहुत अच्छा लग रहा है वो भी सुनेंगे वो तो साइकिलिंग का अपना जो जुनून है उसके बारे में बताइए कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ओम शांति रमेश भाई तो जैसे आपने कहा जुनून हो, होने पर ही इंसान ऐसे सारे चीज़ें कर सकता है ये वाकई में आपने एकदम सही चीज़ कहा जहाँ तक मेरा ये जर्नी रहा तो मेरा जर्नी बचपन से साइकिलिंग का है बचपन में तो हम सब साइकिलिंग करते थे बट कहीं ना कहीं पढ़ाई और कोई और स्पोर्ट्स में लगने के बाद मेरा साइकिलिंग थोड़ा सा रुख सा गया उसके बाद मैं जब कॉलेज में था ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में तब मैंने साइकिलिंग को वापिस डिस्कवर किया एक दिन ऐसे ही सोचा क्यों ना कॉलेज को साइकिल से जाके देखा जाए कि ऐसे जमाने में जहाँ सारे जन मोटर बाइक से आते हैं या कई कई जन गाड़ियों से आते हैं मैंने सोचा क्यों ना मैं साइकिल से जाके देखूं कि कितना समय लगता है तो जैसे ही मैंने वो धाड़स किया और मैंने साइकिल से कॉलेज गया तो मैंने वाकई में पांच से सात मिनट में ऑन एन एवरेज बचा रहा था हु, उससे ज्यादा खुशी मुझे मिली कि मुझे दो बार दिन में साइकिलिंग करने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत ना पड़ रही थी कि एक तरफ साइकिलिंग से जाओ कॉलेज के लेक्चर सारे अटेंड होते हैं तो फिर से साइकिल से आओ तो ऐसी शुरुआत होते होते मैं साइकिलिंग ग्रुप से जुड़ा उनसे अनुभव और लेते लेते गया और उसी बहाने पहली 25 किलोमीटर 50, 100 ये सब ऐसे होते होते आज के इसमें आज मेरा लॉन्गेस्ट रेस अभी तक 1780 किलोमीटर का रहा है तो ये जर्नी एक थोड़े सालों पर स्प्रेड आउट है पर जिसमें साइकिलिंग का ये जो जुनून जैसे सौ किलोमीटर करने पर जो आनंद मुझे मिल, मिलते, गया, मिलते गया तो उसी में मैंने ये देखा कि हाँ कि जब ऐसा साइकिलिंग करना होता है या कोई स्पोर्ट में अच्छे तरीके से एक्सेल किया जाता है तो लोग देख के इंस्पायर्ड होते हैं तो ये चीज़ मुझे कम समय में पता चला तो वही सारे देखते देखते और ये सोशल मीडिया पे शेयर करने के माध्यम से मैंने ये भी देखना देखा मैंने कि लोग इंस्पायर होकर साइकिलिंग ये स्पोर्ट चालू करने लगे एज अ फिटनेस तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी खुशी देती रही और फिर शुरुआत शुरुआत में हर परिवार हर माँ बाप को लगता है कि रास्ते पे चलाना चाहिए कि नहीं शुरुआत में मेरे माता पिता को भी डर लगता था पर दो तो, पर जैसे मैंने मेरी पहले 600 किलोमीटर की राइड की जी। नासिक से लेके धूल् मुंबई नासिक धुले और फिर से मुंबई उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे एक अल्ट्रा रेस करना है तो ये जो अल्ट्रा रेस मैंने पहली जो मैंने की वो दो में पुणे से गोवा एक हर साल रेस होती है जिसका नाम है जिसका नाम है द दे डेकन क्लिफ हैंगर अच्छा, अच्छा। तो ये इंस्पायर इंडिया नाम के एक ऑर्गेनाइजर है जो ये हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छा। ये स्पेस में अल्ट्रा साइकिलिंग के जब इतने लंबे अंतर के रेसेस करना होता है तो काफी सारे चैलेंजेस होते हैं अच्छा। तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स भी है जो ये रेस करते हैं तो वो अच्छा। रेस में मेरे माता पिता सपोर्ट क्रू में थे सपोर्ट वहीकल में पीछे तो जब वो रेस मैं कर रहा था मतलब क्योंकि टाइम का लिमिटेशन होता है मुझे थर्टी आवर्स के अंदर करना था तो उस समय में माता पिता भी पीछे से चीयर कर रहे थे कि करो क्योंकि वो टाइम पे सेफ्टी नेट था सारे कपड़े खाने पीने का सामान और गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी तो सेफ्टी वाज इंश्योर्ड तो माता पिता ने भी तब देखा कि हाँ पोटेंशियल है क्योंकि रेस मेरा टाइम लिमिट के अंदर ख़त्म हुआ वो होते ही अ, मेरा परिवार ब्रह्मा से कई सालों से अटैच है मेरी बुआ माता पिता दादी दादा सारे ब्रह्म का न्यान होने की वजह से मैं हमेशा इन्हें देखता था बट कभी उस एज में कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं भी न्याय प्राप्त करूँ या सेवन डे कोर्स करूँ बट जैसे ही ये रेस हुआ, 2022 में 2022 में एक रेस थी द ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा नामक की जो होती है ले लद्दाख में तो हुँ। हुँ। 2021 के पहले मैंने कभी हायर एल्टीट्यूड पे गया भी नहीं हिमालय में कभी जाना नहीं हुआ बट अभी वो रेस के बारे में जब मैंने ढूंढना चालू किया तो ये पता चलने लगा कि हायर एल्टीट्यूड्स में सांस फूलती है चलते समय तो साइकिलिंग तो बहुत दूर की, की बात है और उसी के साथ में मेरे माता पिता भी सिक्सटीज़ में है तो मुझे साथ ही मैं खुद का ही नहीं माँ बाप का भी मुझे देखना था कि उन्हें भी कोई दिक्कतें ना आए तो थोड़ा डबल रिसर्च भी था बट उस समय पर मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ की जिसके लिए मैं बहुत खुश नसीब खुद को मानता हूँ वो है मेडिटेशन सीखना तो मैं मैंने मेरी बुआ माने अत्या के साथ हो गया मेडिटेशन ये सीखा मैंने वो मेडिटेशन का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि ले लदा कि हायर एल्टीट्यूड्स में सिर्फ आपका फिजिकल स्ट्रेंथ ही मैटर नहीं करता है वहाँ पे आप कैसे खुद को कंट्रोल कर सको कैसे आपके फोकस को एकाग्रता कर सको आ, वो बहुत मायने करता है मतलब आपका मेंटल स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है फिजिकल से ज़्यादा प्रैक्टिस तो लगती है ज़रूर तो वो रेस में ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ताकि कोई दिक्कतें ना आए ऑक्सीजन लगाने की जरूरत ना पड़े हॉस्पिटलाइज़ नहीं करना पड़े इसलिए 10 दिन पहले कंपलसरी वहाँ पर आना होता है एक थोड़ा यूज्ड टू होने के लिए तो वो एक काफ़ी बड़ा समय मेरे पास था कि जहाँ पे मैं रोज़ योगा योग का प्रैक्टिस कर रहा था राजोगा हमारा जो है तो सवेरे सवेरे उठ कर, मेरा मेडिटेशन होता था फिर बाद ऑल्टरनेटिव डेज पर मैं साइकिल थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस राइड करता था मैंने दिन में मेरा तीन बार तो मेरे मेडिटेशन होते थे एक सवेरे उठते ही फिर बाद में दोपहर में भोजन खाने के बाद और एक रात में सोने के पहले तो वो रेस मेरी आज तक की सबसे पहली सफल रेस रही जिसमें मैं फर्स्ट आया तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि हायर एल्टीट्यूड्स पर पहली रेस खत्म हो पाएगी कि नहीं और जब वहाँ पे फर्स्ट आना हुआ दैट वॉज लाइक द चेरी ऑन द टॉप ये होते ही अगले साल एक और एक बड़ा स्टेप लेने का धड़स किया जो है मेरा आज तक का लॉन्गेस्ट रेस सत्रह किलोमीटर का तो वो जो रेस है उसका रूट है गोवा फिर जाके ऊटी इंटरनल रोड से माने बहुत चढ़ान वहां पे एंड देन अगेन बैक टू गोवा ये रेस में मेरे कोच भी मेरे साथ थे सेम कैटेगरी में तो ये काफी एक बढ़िया रेस रहा है वो रेस में मैं सेकेंड ऑफ आया और इसी तरह ये मेरे लॉन्गेस्ट रेसेस की जर्नी रहे और भी कई सारे रेसेस है जो मैंने फिनिश किए हुए हैं और पोडियम्स भी किए हुए हैं। बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सुंदर जो है आपकी जर्नी को हम लोग सुनकर भी ऐसे रोंगे खड़े हो रहे कि ऊंचे नीचे पहाड़ जो है उस पर साइकिल चलाना और वो भी इतना लॉन्ग टाइम के लिए साइकिल चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है धाड़स जुनून की बात है जो हमने शुरुआत में आपको कहा क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम ऐसा है कि भाई आपकी रुचि की चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं आप चाहे खेलना चाहते हो साइकिलिंग करना चाहते हो या आप रनिंग करना चाहते हो बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे खेल हैं लेकिन हर खेल में एक जुनून आपके साथ हो और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये अगर आप करते हो तभी जाके आप ऐसे माइलस्टोन अपने इस स्पोर्ट्स में इस्टेब्लिश कर सकते हो अदरवाइज क्या होता है और साथ में एक प्लस पॉइंट ये चाहिए आपको कि आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट दें तो उससे आपकी जो एनर्जी है या आपका बूस्ट जो है वो डबल हो जाता है क्योंकि आपको फुल कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मेरे परिवार भी मेरे साथ हैं और बहुत जगह देखा है बहुत सारे माउंटेनर का मैंने इंटरव्यू लिया है तो वहाँ पर कहीं कही ना कहीं उनकी जो है आ, कुछ समय के बाद परिवार उनको सहयोग नहीं देता है और वो चीज़ें जो है उनको बहुत मुश्किल कर देता है तो मैं चाहूँगा कि आप किसी भी बच्ची हो बच्चा हो आपका है तो अगर वो स्पोर्ट्स में क्योंकि थोड़ा ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं लेकिन एक बार वो चीज़ें अचीव कर लेता है तो फिर बाद में उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता तो जब तक वो एक पीक पॉइंट हाइट जो है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उनका सहयोग देना बहुत ज़रूरी है तो गुरु जी मैं चाहूँगा कि जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो और अगले आपके टारगेट्स क्या हैं क्या अचीव करना चाहते हैं वो थोड़ा सा उठाइए हमारे श्रोताओं तो को <laughs> मैंने अपने लिए अगला टारगेट जो रखा हुआ है वो थोड़ा काफ़ी नज़दीक है हाँ। जो है अबू हाफ मैराथन अच्छा, तो अभी जैसे मैं यहाँ मधुबन रेडियो मधुबन पर हूँ तो यहाँ पे मैं तकरीबन दस साल बाद आ रहा हूँ तो आज भी खुद ही को मैं एक सवाल पूछ रहा था कि मुझे क्यों ऐसे दस साल लगे यहाँ पे आने तो जो अबू हाफ मैराथन हो रही है तो अभी उस लिए मैं साथ ही में रन भी करता हूँ तो अभी साथ ही में मैं प्रैक्टिस और मजबूती के साथ विथ द स्परिचुअल नॉलेज विच आईव अचीव और मेडिटेशन राजयोग अमृत वेल पे उठना ये सारी चीज़ों को अभी इनकलकेट करके मैं ज़रूर अभी सबसे पहला जो इवेंट होने वाला है वो ये है और इसके अलावा नवंबर के महीने में मैं फिर से जो अल्ट्रा रेस से मैंने शुरुआत की गोवा पुणे से गोवा ये रेस ये फिर से मैं और एक बार करूँगा चलिए गुरु बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं करते हैं आगे आप तो अनेक अलग, अलग अलग जो इवेंट्स हैं अलग, अलग अलग जो टारगेट्स हैं आपके वो जरूर अचीव करें और साथ में माउंट आबू आते रहें हर साल और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सब अपने हम जिन दोस्तों को मैं स्पोर्ट्स पर्सन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी जब तक आप उन्हें कंसिस्टेंसी दिखाओ हमारे ये खेल में कंसिस्टेंसी बहुत मायने होती है और स्पोर्ट्स ये एक ऐसा आपका एनर्जी के लिए गेट अवे होता है कि आप प्रॉपर वे में आपकी एनर्जी को चैनलाइज़ कर सकते हो तो हर एक के लाइफ में जैसे आप अभी खेल खेल रहे हो स्पोर्ट्स एक लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए एक समय बाद आपके पास मनी टाइम ये सारी चीज़ें हो गए बट एनर्जी आपके पास होनी चाहिए तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि कंसिस्टेंटली आपका स्पोर्ट प्रैक्टिस करते रहिए फिट रहिए हिट रहिए <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका फिट रहिए हिट रहिए ये बहुत ही प्यारा सा जो है मैसेज है इसमें सब कुछ आ जाएगा अगर आप अपने डोर पे या अपने आईने के पास में फिट रहिए हिट रहिए ये अगर आप लिख के रखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है तो इस स्लोगन को याद रखिए और अपने हर दिन को खास बनाइए इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर से एक बार पूर्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आप सभी अगर स्पोर्ट्स पर्सन हमें सुन रहे हैं तो आप सभी के लिए भी बहुत आप समय है चाहता है जा